नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ जलगांव के सुकन्या जी है जिनसे हम बात करेंगे सुकन्या राव आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात तो आप सभी की तरफ से सुकन्या राव का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है सुकन्या राव आपका और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं उन्हें मेरा नाम सुकन्या है बचपन में मेरे पेरेंट्स ने तो मेरा नाम नागमणी दिया था क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके शादी के दस साल बाद मैं हुई हूँ और मेरे पहले दो लड़के हुए थे बताते हैं जो नहीं रहे एकदम तुरंत ही गए तो उनको जब मैं पैदा हुई तो उन्हें लगा कि कुछ खास नाग देवता का पूजा बहुत करते थे उन दिनों में तो मेरे को नागमणि नाम दिया था उन्होंने और नागमणि नाम देने के बाद उनका विश्वास है और जैसा वो भी सत्य भी हुआ कि मेरे बाद जो दो तो दो तीन भाई और एक बहन हम सब बहुत अच्छे निकले तो पिताजी को पैरेंट मदर को बहुत अच्छा लगा था ये बात और बचपन में तो मैं, मेरे पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे तो हम लोग थे वेस्ट बंगाल में तो कलकत्ता खरगपुर चक्रधरपुर इस तरह के जगहों में मेरी एजुकेशन हुई है कॉन्वेंट में एजुकेशन हुई है मेरी इंग्लिश मीडियम में बचपन से तो जैसा भाषाएं तो तीन चार जानती हूं मैं लेकिन इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि वही लैंग्वेज जैसा मदर टंग जैसा मैंने शायद सीखा है उसको बचपन से सुकन्या जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पिताजी और परिवार के बारे में आपने बताया तो चलिए बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ बातें पुरानी याद करते हैं और अपने माता पिता की कुछ बातों को याद करते हैं तो हमें गर्व फील होता है और होना भी चाहिए तो वही आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपका जो स्कूलिंग या कॉलेज के बारे में या फिर पिताजी का क्या कहना था उस हाँ, जैसा आपने कहा उन दिनों की बात ही अलग थी लड़कियों को जरूर वो चाहे पसंद था लड़की हुई है बाद में लड़के हुए वो सब ठीक था लेकिन जहाँ तक एजुकेशन की बात थी कॉन्वेंट में जब तक पढ़ रही थी वो तो ठीक ठाक था अच्छी पढ़ रही थी लेकिन मुझे एक बात याद है जब मैं इलेवेंथ क्लास आई खत्म करी थी तो मेरी तो बहुत इच्छा थी और मेरी रिजल्ट भी बहुत अच्छी आई थी उस समय हम लोग आठ ही स्टूडेंट्स थे उस समय एलेवेंथ क्लास में आई में और उनमें से फर्स्ट डिविज़न मेरा आया था तो हमारी प्रिंसिपल तो तब बोल रहे थे अच्छे कॉलेज में तुमको पढ़ना चाहिए मैंने कहा हाँ जरूर पढ़ूंगी तो लेकिन उस समय पिताजी का ट्रांसफर हो गया वहां से दूसरी जगह तो कॉलेज करना है तो दूसरी जगह तो पिताजी ने तो प्रिंसिपल तक को बोल दिया कि पढ़ाना तो सोचूंगा अगर जहां हम लोग जा रहे हैं अभी वहां गर्ल्स कॉलेज होगा तो भेजूंगा तो मैं तो डर गई थी मैं भगवान को बहुत प्रार्थना करी कि भगवान एक गर्ल्स कॉलेज हो जाए जहां जा रहे हैं पता नहीं है कि नहीं तो लेकिन लक कच्चा था मेरा शायद कि वहाँ जब गया पता लगा गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ कॉलेज था वहाँ पे और उस कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया और दो साल तीन साल पढ़ना था लेकिन दो साल बाद फिर से उनका ट्रांसफ़र हो गया हर तीन साल उनका ट्रांसफ़र होता था तो ट्रांसफर हो गई उनकी कहीं और तब मैं डर गई तो क्या होगा लेकिन उस समय उनको दूसरा कोई चारा नहीं था उस कॉलेज में एक हॉस्टल थी करीब चालीस बच्चों का ही हॉस्टल था उसमें लेकिन उन्होंने फिर दूसरा कोई चा, चांस ही नहीं था उनके पास उन्होंने मुझे उस हॉस्टल में छोड़ दिया और मेरा ज़िंदगी में एक साल हॉस्टल का भी जिंदगी मैंने बहुत मज़े से झेला कभी नहीं लगा मैं घर से दूर हूँ लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैंने बहुत इन्जॉय किया उस हॉस्टल में और मेरी पढ़ाई बी ए की हो गई और वहां पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई तो नहीं होती थी खास बात अभी जो मुझे अभी भी बहुत आश्चर्य लगता है उस बात का कि वहाँ पे टीचिंग पूरी हिंदी में होती थी वो बिलासपुर था बिलासपुर में हिंदी में डिग्री हो रहा था लेकिन चांस की बात है कि वहाँ अलाउड था कि स्टूडेंट जो है वो आंसर करे इंग्लिश में या हिंदी में मतलब सर्टिफिकेट देना था कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो इंग्लिश में आंसर करने देंगे क्वेश्चन भी इंग्लिश में फिर हिंदी में होती थी तो मैं अकेली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थी उन बच्चों में और सभी मतलब मेरा पूरा लाइब्रेरी में जितने बुक्स पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री मेरा आर्ट्स का सब्जेक्ट था तो लिटरेचर पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सब्जेक्ट था और ये सारे किताबें क्लास में तो पूरा हिंदी में होती थी क्लासेस और लेकिन मुझे हिंदी फटाफट लिखना आता नहीं था तो मैं इंग्लिश में मैं सुनती थी और कुछ नोट्स इंग्लिश में भी बना लेती थी सुनते सुनते और फिर टीचर्स भी इतने मेहरबान थे कहते थे देखो ये सारे इंग्लिश बुक्स जो है कोई नहीं पढ़ने वाला तो वो अपने नाम से इश्यू करके मुझे दे देते थे वो पूरा बुक्स मैंने मतलब खरीदा ही नहीं कोई भी बुक केवल चौदह रुपया का फीस था हम लोगों का और हॉस्टल में रहने के लिए तो उस साल का तो केवल आई रिम्बर फोर्टी फाइव रुपी सिक्सटी दे, रुपीज देते थे पिताजी उसमें सब कुछ हो जाता था और मस्ती में वहाँ तो हफ्ते में दो दिन हम लोगों को मतलब सिनेमा भी ले जाते थे वहाँ से फिर अच्छा खाना भी होता था स्पेशल खाना होता था और हॉस्टल के गर्ल्स में भी बहुत पसंद किया उन लोगों ने तो उन लोगों ने मतलब हॉस्टल का जैसा एक इंचार्ज भी बना दिया मुझे तो मेरा लाइफ तो बिल्कुल चांदी चांदी मुझे बहुत मजा आया उसमें और मैं और भी आगे बहुत कुछ करना चाहती थी तब तो पिताजी ने कहा अब तो बहुत हो गया अब शादी करना ही है तो शादी भी मतलब डिसाइडेड था कोई दूर के रिलेटिव है लेकिन वो थे मेरे से 11 साल बड़े तो मैंने कहा मैं बुढ़े से शादी नहीं करूंगी तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं वो उनका ख्याल देखिए मेरे पिताजी का वो कहते थे नहीं वो देखो रेलवे में गवर्नमेंट सर्विस में है पेंशन वेंशन मिलेगा तो ये चीज़ इसमें इतना नया और डि रिलेटिव भी हैं तो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तुम शादी मैं तो एम करना चाहती थी क्योंकि मेरा रिजल्ट भी आया कि मैं बी में बिलासपुर का जो रायपुर यूनिवर्सिटी रविशंकर यूनिवर्सिटी है उसमें मेरा परसेंटेज ऐसा था कि मुझे स्कॉलरशिप रहा था उसमें सेकंड इन द मेरिट लिस्ट में मैं तो स्कॉलरशिप दे रहे थे के लिए लेकिन पिताजी ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं शादी ही करना और आगे देखा जाएगा आपका तो फिर मेरी शादी हो गई लेकिन मैं सोचती हूँ अभी मैं सोचती हूँ तो देखती हूं कि पिताजी का वो जो सोच था वो दूरअंदाज से सोचा उन्होंने वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद था क्योंकि बड़े लोग उस समय सोचते थे हमें लगता था लेकिन दे रियली मैंट समथिंग गुड फॉर अस ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि उनका जैसा हुआ जैसा कि फैमिली भी अच्छी थी शादी बाद या मेरा लक भी अच्छा था और मेरी पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ सोचा मेरे ससुराल वालों ने भी बहुत सोचा मेरे बारे में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं याद करती हूँ तो चलिए सुकन्या जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से पूर्व में काफ़ी चीज़ें आज उन चीज़ों को यंग स्टार्स नहीं मानते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर आ, पॉजिटिव साइंस हम लोग देख पाते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने सोच के रखा है नेचुरली कुछ अच्छा ही सोच के रखा है और उन पे फेत करके जब हम लोग कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हमें बाद में समझ में आता है लेकिन उस समय शायद हमारा सोच कुछ और होता है यंग हमारा ब्लड होता है तो हम लोग उस ढंग से सोचते हैं हम अपनी दुनिया बनाने की सोचते हैं लेकिन हमारे पहले जिन्होंने दुनिया बसाई है दुनिया को जाना है उनका अनुभव भी एक बहुत बड़ा काम करता है जो आपके साथ हुआ बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे सभी युवा साथियों को भी कुछ सीखने को मिलेगा इस अनुभव से तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपका शादी होने के बाद क्या उस समय लड़कियों को या बहू को काम पर बेचते थे क्या ऐसा कुछ था क्या शादी के बाद हाँ चारों तरफ जो देखती थी मुझे भी यही लगा ऐसा ही होगा लेकिन मेरा किस्मत अच्छा था या घर जहाँ गई थी वो अच्छा माहौल था नहीं मालूम बहुत मेरी सास तो अपने जो रिलेटिव्स को और अपने साथ में जो लेडीज थी उनको सबको बोलती थी मेरी बहू ना बीए पढ़ी है ऐसा बोलती थी बहुत प्राइड के साथ और इंग्लिश मीडियम की है ऐसा बोलती थी और आ, मेरे को बहुत अच्छा लगता था लेकिन बहुत प्यार दिया उन्होंने क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू थी सबसे बड़ी बहू थी तो उन्होंने बहुत मतलब प्यार से रखा मुझे और आ, मैं भी शायद मेरे पिताजी का अपब्रिंगिंग ही समझिए या उन दिनों का है समझिए मैं mais... इतना पूजा पाठ भी नहीं करती थी लेकिन मेरी सास बहुत पूजा करती थी वो यहाँ तक कि पीछे गार्डन में जाती थी तो नल वगैरह का सब का पूजा करती थी मैंने कई बार पूछा उनको ये सब क्यों करते हो तो कहती थी नहीं जहाँ गंगा देवी का पूजा करेंगे वहाँ पानी की कमी कभी नहीं होगी ऐसा नहीं। कहती थी वो तो मैं उनके पीछे पीछे जाती थी जैसा वो बोलती थी मैं पूजा करती थी तो ये बात उनको भी बहुत अच्छा लगता था इतनी पढ़ी लिखी लड़की है और हमारी बात मान रही है तो मैंने भी उनका दिल जीता और उनका भी मेरे को बहुत मिला उनको उनको मुझे तो फिर मेरे पिताजी को भी थोड़ा धैर्य आया शायद क्योंकि मेरी शादी के करीब डेढ़ साल के अंदर मेरी पहली बेटी हुई तो बेटी जब हुई तो उस समय मैं नागपुर आई थी नागपुर में मेरे पिताजी सर्विस में थे मैं लखनऊ में थी शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे उनका सपोर्ट ये देखिए एक बच्चा हुआ और उसके बाद मेरे पिताजी ने नागपुर में बीएड के लिए मेरे लिए क्योंकि उनको मन में था कि उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया नहीं लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके ससुराल वाले थोड़े मतलब ब्रॉड माइंडेड हैं शायद बुरा नहीं मानेंगे तो उन्होंने लेटर लिख के पूछा मेरे फादर इन लॉ को और उन्होंने भी हाँ कहा और मेरे हस्बैंड ने भी हाँ कहा तो मेरे लिए बी के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी में मेरे लिए कॉलेज में सीट दिलवाया वहाँ और फिर मैं अपनी बच्ची के साथ नागपुर में रही करीब दस महीने कोर्स का समय और मेरे हस्बैंड जो है अकेले लखनऊ में मैनेज करे और मैं मेरी मदर के साथ मेरी बच्ची छः सात महीने की बच्ची से फिर कॉलेज गई मैं बीएड करने के लिए तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनकर और मैं चाहती हूँ कि हर एक को ऐसा लक मिले जो पढ़ना चाहे उनको ऐसा मौका, मौका मिले क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ फिर बी ख़त्म किया और बी ख़त्म करने के बाद मैं वापस लखनऊ चले गई अपने हस्बैंड के साथ और फिर बाद में दो और लड़कियाँ हुई तो तीनों लड़कियों के साथ हम बहुत खुश और कई बार लोग खुश लगते थे कि लड़का नहीं हुआ लेकिन मैं सोचती थी नहीं लड़कियां जेम्स हैं और आज मैं देखती हूँ तो तीनों लड़कियां मेरे जैसे जेम्स या कहेंगे रत्न हैं तीनों रत्न हैं मेरे लिए और मेरा सबसे बड़ा हेल्प है वो तीनों और उनके अपब्रिंगिंग में भी मेरे हस्बैंड भी कंजर्वेटिव नहीं थे लेकिन वो बहुत मतलब सोच समझ के करते थे ये मैं आज समझ रही हूँ लड़कियों को जैसा लखनऊ में रहते हुए भी कभी उन्होंने उनको उन्हों स्कर्ट वगैरह पहनना नहीं दिया उन्होंने कहा स्कूल ड्रेस पहनोगे और फिर आप मतलब सलवार कमीज पहनोगे लेकिन बाकी कुछ ऐसा नहीं पहनो शादी के बाद जो करना है करो जैसा मेरा पिताजी ने सोचा वैसे शायद मेरे हस्बैंड ने भी सोचा बड़े थे मेरे से ग्यारह साल तो फिर इस तरह से माहौल में रहते हुए उनके साथ मेरे को बहुत अच्छा ज़िंदगी मेरी बीती है बच्चों के साथ पढ़ाए और थे थर्ड बच्ची जब नर्सरी जाने लगी मतलब मेरी शादी के बराबर दस साल बाद उतने में तीन बच्चे और बड़ी वाली फिफ्थ में तब मेरे को मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने पूछा एक बार कि हमें टीचिंग के लिए जाऊँ बी का तो डिग्री है मेरे पास तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ और हमारे जहाँ रेलवे कॉलोनी में रहते थे उसी कॉलोनी के प्रेमाइसिस में ही एक कॉन्वेंट था तो उस कॉन्वेंट में जाके पूछा तो मेरे लिए सीट खाली थी मेरे लिए पढ़ाने के लिए तो क्लास फाइव वहाँ आई स्कूल में मैंने पढ़ाया और मेरी छोटी वाली नर्सरी जाती थी और सुबह उठ दोनों को तैयार करने में वगैरह लगे रहते थे और निकल जाती थी डेढ़ बजे तक आ जाते थे हम लोग घर आकर खाना खाना तो मतलब लाइफ इतनी ईजी थी कोई मुश्किल नहीं था तीनों बच्चे पता नहीं कैसे पल गए और मेरा भी कंटिन्यू तीनों फिर कॉलेज निकल गए और मैं कंटिन्यू स्कूल में पढ़ा रही थी तो पढ़ाई मतलब 20 साल मैंने लखनऊ में पढ़ाया लखनऊ तब छोड़ा जब इनका रिटायरमेंट हुई तब उसके बाद हमने सोचा कहीं सेटल होना चाहिए ऐसा सेटल होना चाहिए जहाँ की हम सेंटर में रहें तो लड़कियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ शादी होकर जाएंगी तो नागपुर में सेटल हुए मेरे पिताजी का मकान था वहाँ उनके बाद हमें हमने खरीदा उसको और वहाँ रहने लगे हम अभी नागपुर में सेटल हैं वैसे हाँ अच्छा। ओके सुकन्या जी बहुत ही अच्छा जो जीवन कहानी है आपने बताया कि आपका स्कूल लाइफ और उसके बाद टीचिंग का फिर से वापस शादी के बाद कैसे बढ़ाई करके फिर वापस आप एक टीचर के रूप में काम करना शुरू किया वो आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो आपको कौन सा हिंदी फिल्मी गीत पसंद है आ, नाम फिर फिल्म का नाम याद नहीं आता लेकिन एक गीत ज़रूर बहुत अच्छा लगता था वो था एक प्यार का नगमा है आ, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था गाती थी अच्छा मैं पता नहीं क्यों शायद मुझे पता नहीं लाइफ के बारे में मैं जरा लिटरेचर स्टूडेंट हूँ और थोड़ा इमोशनल हूँ और इसीलिए ये गाना मैंने जब फिल्म देखा था शोर था अब याद आया मुझे शोर पिक्चर का था ये तो उसमें जैसा ये गाना का वर्डिंग जो है ज़िंदगी के बारे में तो जैसे मेरे हस्बैं के साथ प्यार कर रहना जो तो मेरे को बहुत ही लगता था मेरे लाइफ के लिए बना है ये गाना ऐसा लगता था था छाकर ढल जाना है परछाइया रह जाती रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार कलग एक चार का गुम चलिए सुकन्या जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई ये गाना क्यों पसंद है आपको और हर व्यक्ति जो है इस गाने को सुनने के बाद कहीं ना कहीं खो जाता है और उस प्यार की जिंदगी को अच्छी तरह से अनुभव करना चाहता है जिस तरह से गीत में संगीत में जो भाव है उस भाव के साथ रहना पसंद करता है तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और गुनगुनाया आप सुन रहे हैं रीड मोट वन पर विशेष मुलाकात तो आइए जीवन में काफी चीजें हम लोग देखते हैं कभी उतार कभी चढ़ाओ तो जीवन में जो संघर्ष या थोड़ा सा तनाव वाली जो सिचुएशन है वो कब और किस लिए था टेंशन इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन नेचुरली तीन लड़कियों के हम लोग पेरेंट्स थे दोनों और उन दिनों में जैसा हर चीज़ छोटा छोटा करके जुटा के ही करना पड़ता था एक छोटा रेडियो खरीदना हो एक मशीन खरीदना हो बहुत सोच समझ के करना पड़ता था मन में ये था कि तीन लड़कियाँ हैं तीनों की शादी होनी है तो दोनों बैठ के कभी कभी सोचते थे बेटा भी नहीं है हमारा आगे क्या होगा लेकिन फिर कई बार सोचते थे कि नहीं हम लोग एजुकेटेड पीपल ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमें कुछ ना कुछ अपना प्लान करते रहना चाहिए तो प्लानिंग में यही किया कि हमने डिसाइड किया कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर उनका जो किस्मत है उनका अच्छा हो जाएगा लेकिन तकलीफ इतना नहीं किया लेकिन शादी के लिए ढूंढने में ज़रूर हुई क्योंकि तीनों लड़कियाँ भी लखनऊ में पली बड़ी थी मतलब नॉर्थ में और हमारे सारे मतलब साउथ के बिलोंगिंग के हैं हम तंजावर साइड के तो नेचुरली शादी कैसी होगी कहाँ जाएँगे इन लोग का थोड़ा था लेकिन शायद किस्मत हमारी बहुत अच्छी थी तीनों की मतलब बड़े आराम से हो गई आज के डेट में अगर सोचती हूँ लोग कहते हैं एक शादी एक लड़की की शादी करने में इतनी तकलीफ़ होती है हम लोगों ने मैनेज किया एक अच्छा ये हुआ था कि लखनऊ में जब हम थे क्वार्टर्स में रहते थे रेलवे क्वार्टर्स में घर की उतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन एक दूर दूर से सोचकर दूर तक का सोचकर इन्होंने जैसा लोन लिया अपना रेल रेलवे से और एक प्लॉट खरीदा वहाँ और वहाँ एक घर बनाया एक घर बनाया जो करीब एक डेढ़ साल में घर बना उसके बाद हम एटी में वहाँ शिफ्ट हुए और शिफ्ट होकर वहाँ थोड़े दिन रहे और इनके रिटायरमेंट के टाइम में वो काम आया क्योंकि वो हमने फिर बेचा और उसको बेच के हमने दूसरा छोटा घर नागपुर बेचना भी ज़्यादा दाम में बना दाम भी बड़ा था उस घर का जितना हमने दो लाख में बनाया वही चीज़ हमको करीब सात लाख में बेचा हमने तो फ़ायदा हुआ था तो उसमें बड़ी लड़की की शादी भी हुई बच्चों दोनों के लिए थोड़ा गोल्ड भी ख़रीद के रख लिया और फिर दूसरा एक घर नागपुर में फिर खरीद लिया हमने तो उस तरह से सेविंग्स से थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हुआ मतलब हम शायद हमने प्लान किया डरे नहीं इस वजह से शायद थिंग्स वर्कड आउट या हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी भगवान की बहुत बहुत शुक्रिया है तो कहना जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने मैनेज किया उन सारी चीज़ों को और आज सोचते हैं तो एक मैजिक लगेगा आपको शायद आप वो अनुभव कर रहे हैं तो ऐसे जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है हमें तनाव देने वाली चीज़ें तो आती हैं लेकिन उसको हिम्मत करके जब हम लोग मैनेज करते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है जिस तरह से आपको हेल्प मिला और आप आगे बढ़े बहुत ही अच्छा लगा आपने जो बातें बताई और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा उन्हें भी लग रहा है ये फैमिली जो हिस्ट्री है शायद हमारी जैसा है हमारा जैसा ही कुछ चीज़ें हमको सुनाया जा रहा है हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो नेचुरली क्योंकि सुखेंदर जी जीवन के कुछ अनुभव को उन्होंने जाना है समझा है तो जब बात करती हैं, तो हमें कनेक्शन लगता है उसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को जोड़ पाते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी समय तक काम किया है बच्चों के साथ आपने काम किया है तो आज का जो शिक्षा क्षेत्र है या आप जब पढ़ाते हैं तो क्या मिसिंग डायमेंशन है जिसको आप बताना चाहते हैं ये बहुत अच्छा पूछा आपने क्योंकि मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्टडीज हो या टूवर्ड्स एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट हो जो देख रही हूँ एक समय था जब मैं टीचिंग करती थी तो गेट के पास हम लोग टीचर्स आते थे तो साइकिल पे आने वाले बच्चे उतर के गुड मॉर्निंग कहते थे और हम लोग भी शायद उतने लायक थे नहीं मालूम आज के डेट में देखते हैं पेरेंट्स टीचर्स को मतलब ऐसे ही निकल जाते हैं स्टूडेंट शायद बात भी नहीं करते हैं खैर वो तो अलग बात है लेकिन मैंने जब अभी रिटायरमेंट के बाद कुछ दो तीन साल पहले एक किसी ने कहा था उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके थोड़ा इंग्लिश पढ़ाने के लिए कहा था तब मुझे वो डिफरेंस बहुत दिखा क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बच्चे जो है आज के दे वांट टू डू समथिंग बट उन लोग का बहुत ही मतलब कंसंट्रेट uh, नहीं कर पा रहे हैं वो तो सोच नहीं पा रहे हैं अपने लिए और डिसप्लिन जैसा कि लगता है डिसिप्लिन को इनफोर्स करना पड़ रहा है आजकल एक समय था तो बच्चे क्लास में आए तो अपने आप चुप रहते थे अब क्योंकि मैंने देखा कि वो इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर जो मेन थे वो इतना माइक पर चिल्लाते थे कीप क्वाइट कीप क्वाइट चिल्लाते हैं लेकिन बच्चे तो बंद ही नहीं करते हैं बात तो मुझे लगा बात क्या हाँ कहाँ गलती हो गई या हम नहीं कर पा रहे या बच्चे ऐसे हैं किसी एक को तो ब्लेम नहीं कर सकते लेकिन समय ज़रूर बदल रहा है और इस बदलते समय को हम लोगों को एक्सेप्ट तो करना है ऐट द सेम टाइम कुछ तो करना चाहिए इसको रोकने के लिए बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए पता नहीं समझ में नहीं आ रहा लेकिन करना ज़रूर चाहिए चलिए सुकन्या जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो लिसनर्स हैं या सुनने वाले हैं वो भी सोच रहे होंगे कि ये बात सही है कहीं ना कहीं जो वेल डिसिप्लिन चीज़ें जो है पहले ऐटोमेटिकली होता था आज उनको बताना पड़ रहा है और बताने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कही, कुछ और हमें करने की ज़रूरत है तो चलिए हम सभी लोग सोचते हैं इसके ऊपर क्या करना है और वक्त हो गया अब इजाज़त का तो मैं कहूँगा सुकन्या जी जाते जाते हमारे सभी सुनने वालों को एक मैसेज ज़रूर दें हाँ ज़रूर मैसेज तो ज़रूर देना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद मेरे को ही एक आंसर जैसा मिला मुझे लग रहा है करीब साढ़े तीन साल पहले मैंने टीवी में देखा था एक वेकनिंग प्रोग्राम देखती थी मैं करीब डेढ़ साल देखा मैंने उसको और मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसमें बता रहे थे राजयोग मेडिटेशन के बारे में और फिर जैसा कि लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ाने को और शांति के बारे में बात हो रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैंने सुना कि सात दिन का कोर्स है कुछ तो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि ऐसा क्या कोर्स होगा क्योंकि इस समय तक हमारी तीनों लड़कियां शादीशुदा होकर सब अपने अपने घर चले गए थे हम दोनों रहते थे तो हम दोनों को ये सुन के बहुत अच्छा लगता था लेकिन उसमें बोलते थे सात दिन का कोर्स करना है तो हमसे सो सात दिन का कोर्स में क्या करते होंगे तो हमने कहा तो चलो देखते हैं क्या करते होंगे पता तो चले क्योंकि जैसा बच्चों को आजकल हम लोग बोलते हैं ना स्कूल तो पाँच साल में भेज सकते हैं लेकिन डेढ़ साल की उम्र में भेजने से अच्छा होता है बताते हैं कुछ तो फ़ायदा होता होगा इसीलिए भेज रहे हैं बच्चों को तो उसी तरह हमने सोचा चलो हम भी जाते हैं कोर्स करते हैं क्या है तो हम गए और हमारी जिंदगी उसके बाद जैसे बदल गई है हमारी जिंदगी उसके बाद हम दोनों को बहुत अच्छा लगा युगल दोनों को और हम दोनों मिलकर ये सात दिन का कोर्स किए और उसके बाद हम लोग को राज योग मेडिटेशन और ये ब्रह्म कुमारी इसका जो हमने बनकर ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी जो बने उसके बाद मुझे बहुत बहुत मेरा लाइफ में चेंज आया और इसका सबसे बड़ा मुझे एग्जांपल जो मिलता है वो कि करीब छः महीना पहले आ, मेरे हस्बैंड की देहांत हो गए मेरे हस्बैंड का और उस समय जो एक्सपीरियंस जो घर में माहौल था आज मैं सोचती हूँ अगर तीन साल पहले मैं ये कोर्स नहीं करी होती ब्रह्मकुमारी का मेडिटेशन नहीं कर रही होती तो इस समय जैसा इस तरह का ये लॉस था क्योंकि मैं जिंदगी में सोचती हूँ कि अटैचमेंट मेरे में बेटियों मेरे साथ भी इतना नहीं था जितना मेरे हस्बैंड के साथ अटैचमेंट था तो अगर इसके बिना मतलब ये जानकारी के बिना अगर उनका मैंने देखा होता ये मालूम था मुझे वो मेरे से 11 साल बड़े हैं करीब अस्सी साल तक हो रहे थे मैं कुछ 69 की हो रही हूँ अभी मालूम था मुझे लेकिन ये जो शक्ति जो मिली है इस मेडिटेशन से कि ये चीज़ एक ड्रामा है लाइफ इज़ ए ड्रामा एंड ये मुझे याद आया कि शेक्सपियर का भी मैंने पढ़ा था वेर ही सेस लाइफ इज़ अ स्टेज जिस पर हम एक्टिंग करते हैं और साथ साथ जिस तरह से एक्टिंग करते हैं वो बात याद आया और यहाँ की ये ड्रामा की बात जब याद आया तो फिर मुझे लगा ये तो फिर हुआ है एंड ये अभी हुआ है फिर होगा और पहले भी हुआ था तो मतलब ये तो कंटिन्यू होगा तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ इनली ए डिफरेंट बिगनिंग तो इस तरह सोच मैंने लिया इसको और वो लेने के बाद आई थिंक माई लाइफ इज चेंज फॉर द बेटर एंड आई रियली द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव जो लोगों को बताना चाहूँगी कि इसमें कोई उम्र की बात नहीं है लेकिन जैसा ही एक कॉल आता है जैसे कॉल ऑफ गॉड बोलते हैं जैसा एक समय आता है जब इन इंसान को लगता है हाँ ये चीज़ अच्छी है और जहाँ भी किसी को ये चीज़ अच्छी लगी है तो एक कदम आगे बढ़ा ले तो बस जैसा लगते हैं ना कहते हैं ना भगवान हजार कदम आगे आ जाता है हमारी एक कदम की ज़रूरत है हमें कई चीज़ें मिलेंगे और वो मेरे लाइफ में मैंने पाया तो मैं चाहूँगी सभी चेंज ऑफ टाइम तो हो रहा है लेकिन चेंज ऑफ टाइम्स के साथ हमें एडजस्ट भी होना है और उसमें कुछ करें बिकॉज नाउ आई रियली बिलीव इफ आई चेंज द वर्ल्ड विल चेंज मतलब जो बनना है वो मुझे बनू मैं बनूंगी तब वो दुनिया वैसा बनेगी बहुत बहुत धन्यवाद सुखिन्ना जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि मैं अगर हम सोच रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं तो खुद में बदलाव लाओ तो वो हम दुनिया में देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो